ोत्रिया सर्वा ब्रह्म पश्य मां ब्रह्मया क्या मान ब्रह्मया कौनिया कर्मस्वया प्रथम खंड के द्वितीय मंड के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था इसमें प्रथम मंत्र में पिछार गया था संसार से विरक्त व्यक्ति है मुक्ष है मुक्ष जगी हुई, हुई है मुक्त होने के चाहता है वो व्यक्ति आत्मा को छोड़कर कोई सारा नहीं दिखता उसको तो। अब तो आत्मा कोई जाने से फलाव हो ऐसा मानने वाला है को किसी गुरु के पास जाकर करके प्रश्न करता है ऐसे कल्पना होती है प्रश्न कर रही है गुरु शिष्य संवाद के रूप में है प्रधानमंत्री शिष्य रूप में प्रश्न है पांच प्रश्न था के शिक्ष पद्धति के शिता एक प्रश्न किसकी प्रेरणा से किसकी इच्छा से प्रेरित हुआ यह मन अपने विषय में जाता है अपने संकल्प विकल्प करता है उसका विषय वही है और के न प्रथमत्तर तो सबसे पहले प्राण की शरीर में आने के प्रथमत्व तो विशेषण है प्राण का इंद्रिया बाद में आई है गौरव करने के बाद प्राण पहले से है वो प्राण किसके द्वारा प्रेरित हुआ अपना विषय करता उच्वास और विश्वास क्रिया करता है क्योंकि जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों में जो क्रिया होना चेतन में आश्रित हुए इतना संभव नहीं है इतना जानकारी है वो चेतन क्या है ये कुछ न सरा लोग में देखा गया गाड़ी चलती है ड्राइवर में आश्र चलती है अपने आप गाड़ी नहीं चल सकती क्रिया होती है ज्यादा इसी प्रकार के शिकान बात बदलती इसके द्वारा प्रेरित होकर के लोग बात को बोलते हैं और चक्षु उसमें बहुत जरूर होती चक्षु को देखने की जो कौन प्रेरणा देता है सब प्रकार का ज्ञान चक्षु से होता है यह पिता के रूप का ज्ञान और स्रोत से दो प्रकार के शब्द हैं अच्छे बुरे शब्दों का ज्ञान होता है उसके नातम से तो कौन देवता जो होता है कहकर प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया श्रुति ने स्त्रोत्र से स्त्रोत्र नवशो मन जाचो वाचम सौ प्राणस काम चक्षषा चक्षुष अतिच्च धीरा प्रत्यासना मानता है चल रहा था स्रोत्र से श्रोत्रों का अंतर पूरा हो गया है जिसके द्वारा व्यक्ति शूनता है उसको स्त्रोत्र कहते हैं यह स्त्रोत्र नहीं है ये स्थूल शरीर के अंतर आती है जितने डॉक्टर का चिल्पा खाड़ी जहां तक बना है उस स्थूल शरीर के अंतर रूता है इसके भीतर एक शून्य की शक्ति है जिसको कहते हैं स्त्रोत्र स्त्रोत्र बोलते हैं ये तो बहरेगा भी होता है किंतु शब्द हम नहीं कर सकता सुनने की शक्ति है वहां देश को स्रोत्र है देखने की शक्ति है इसलिए उसका आंख वो है आंख उसको देखता चक्षी उसका आंख तो स्त्रोत्र से आप स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र है जो तुमने पूछा था उसका ऊपर यह वो कान का भी काम है सामान्य आता है और यह स्त्रोत्र में जो सुनने की शक्ति विशेष है जिसके सामर्थ्य से इसमें सामर्थ्य आया जिसके सामर्थ्य से वो तुम्हारा पूछा हुआ देता है वो चेतन है जिस चेतन में आश्रित होने पर अपनी क्रिया कर रहे शून्य का काम करती है मैंने प्रथमांत स्त्रोत्र षष्ट अंत स्त्रोत्र शब्द का था स्त्रोत्र इंद्रिय और प्रथमांत का उसका साक्षी स्त्रोत्र इंद्रिय का साक्षी माने जो ठीक ठाक स्रोत्रवाल व्यक्ति उसको बोले तुम बहरे हो वो मानने को तैयार नहीं होगा क्यों मेरे काम ठीक है तो स्रोत्र के आप साक्षी होते हैं तो आपकी ही चर्चा है इसमें दूसरे की चर्चा नहीं स्रोत्र से स्रोत्र ऐसा आपका होगा आगे बढ़ता है तथा मनुषो अंत परम से मन एक जिस प्रकार स्रोत का स्त्रोत्र है उसी प्रकार तथा आप मनस हो मन का भी मन है वो मन मान्य क्या है मैं अंतकरण अंतकरण दो कारण है हमारे शरीर में शरीर एक बाह्यकरण है जो पांच ज्ञान इंद्री और पांच कर्म इंद्री के रूप में काम कर रहे हैं तो ये बाह्यकरण है इनके द्वारा हमारा कार्य की शुद्धि होती है देखने का काम आएगा तो हम आंख प्रयोग करते हैं सुनने के काम में हम काम का प्रयोग करते हैं इत्यादि कुछ लेन का काम आए तो हाथ का प्रयोग करते हुए भी काम है कर्ण का काम है बोलने के प्रसंग में बाणी का, का, का काम लेते हैं रसास्वार के प्रसंग में जिहा रस का काम लेते हैं क्या तो ये कारण बोलते हैं मैंने सातम कारणम जो क्रिया के सिद्धि में प्रकृष्ठ हो कारक कारक करण संजय दिया जाता है मैंने जा सातम करण मैंने करता जिस क्रिया को सिद्ध करना चाहता है जिससे लिखना हो तो तो लेखनी क्रिया संपादन करने के लिए कर्ता को तो लिखने वाले व्यक्ति क्या चाहिए कलम की आवश्यकता है उसकी तर्म सं जाती है लकड़ी काटने का प्रश्न आ जाए जा तो वहां पर तरण क्या बनेगा पुलाड़ी पुलाड़ी के माध्यम से तो लकड़ी फाड़ेगा वो तो तरण होते हैं तो ये करण। यहां पर मन का अर्थ अंतकरण अंतकरण में चार भाग हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार करके यहां पर मन बुद्धि पे चित्त अहंकार को समाविष्ट करके इसके मन सब हो जाता अंतकरण देना भाष्यकार हो गए मनमन खाली मन को नहीं लेना अंतकरण को लेना मन सगा तथा मन सब अंतकरण से मना मन सगा अंतकर्ण से जो अंतकरण है उसका भी मान है यह आत्मा मानी मन में मनन करने के सामर्थ्य जिसके सान्निध्य से प्राप्त हुआ है वो हमारा स्वरूप होता है तो जिसको तुमने पूछा था वो तो तुम्हारा स्वरूप हो गया मनन करने का सामर्थ्य जिसके सामनिध्य है नहीं तो जड़ में क्रिया होने संभव नहीं है मन भी जड़ है यह स्थिति है। आगे बोलते हैं भाई अंतकर्म अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम यह अंतकर्म जो है चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित हुए बिना दीपित हुए बिना प्रकाशित हुए बिना अंतकर्ण दीपितम चैतन्य ज्योतिषा अंतर मैंने बिना चैतन्य ज्योति के बिना अंत अंतकरण अपने विषय को प्रकाश नहीं कर सकता ही है, बोलते हैं नहीं अंतकर्ण अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा मान अंतरे शब्द अव्यय है उसका अर्थ बिना चैतन्य ज्योति के बिना मान चैतन्य प्रकाश के बिना बिना दीपितम उसके बिना दीपित होकर के मान प्रकाशित हो करके अपने आप प्रकाशित होकर स्व विषय संकल्प अत्यवशाय समर्थन श्याल न न समर्थन श्याल पूर्व नकार है तो अपना विषय जो उसका है संकल्प करना निश्चय करना माने मन रूप से संकल्प करना और बुद्धि रूप से निश्चय करना इसलिए मानस हो जाता अंतकलवश्य का वैसे कारण तो चैतन्य ज्योति से प्रकाशित दीपित हुए बिना स्वयं अंतकर्म अपना विषय को प्रकाश नहीं कर सकता उसका काम क्या है कि संकल्प करना अध्यवसाय निश्चय करना अंतकरण का काम है मैंने मन और बुद्धि को मिलाकर के बोला एक कहते हैं तस्मा मनुष्यों की मन मा, इसलिए मन का भी मन हो गया जब चैतन्य रूपी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो जाता स्वयं पहले उसके बाद अपने विषय को प्रकाश करने में समर्थ होता है मन बुद्धि को ऐसा जैसे लोहा तभी जला पाएगा जब स्वयं पहले जलेगा अग्नि के द्वारा जलने पर ही लोहा जलाने का काम कर सकता है क्योंकि स्वतः अग्नि से संबंध हुए प्राप्त किए बिना लोहा जला जा सकता ठीक इसी प्रकार उस आत्मचैतन्य का संबंध के बिना मन काम नहीं कर सकता जला ये कह रहे हैं जिससे जिन्हें सामर्थ्य मिल रहा जिसे है वह तुम्हारा पुलिस हुआ वस्तु है देख रहे के सामर्थ्य जिससे है यही उतर ले यह बुद्धि मनसी अच्छा तस्नाथ मानसों के मन इसलिए मन का भी मन हो गया वो यह बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देशो मनसा थी। इस मंत्र में जो मनस हो मनों ने मनसा षेंद्र पद दिया है ना बुद्धि और मन दोनों को एक ही करके बोला दोनों को लेना है क्योंकि अर्थ करते समय भाषा का का दो विषय दो बता दिया क्या बताएंगे संकल्प और अध्यवसाय अध्यवसाय बुद्धि का काम है संकल्प मन का काम है यह स्थिति है अच्छा यद बाचोह बाचन एक जो बाणी का भी बाणी है बाचो एक आते यदा यस्मादर्थ है श्रोत्राद सर्वे संपर्क थे कहते हैं यद सदर यद बाचोह वाचन यद आया वो पंचमी अर्थ में लेनात अर्थ था। में सभी के साथ पांचों के साथ वो यद यस्मात्ता मनोशो स्त्रोत्र यस्त मनसो गुण यस्माचम सभी के साथ यस्मा स्रोत्र मनोशो मनसो मनम इस प्रकार से समझना पांचों के साथ में यद का संबंध करना और पंचमी कर्म करना और बासुभवाचम द्वितिया प्रथमात्न विपरीणते हैं यह विभक्ति का विपरीणाम भी समझा अन्यत्र प्रथमांत करके बोला सौ प्राण से प्राण ऐसा आता है स्रोत्र से स्त्रोत्र वाले तो नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय समान होना है तीन ऐसे नपुंसक लिंग वाले हैं और एक पुलिंग वाला शब्द है और एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है वास्त शब्द किंतु यहाँ सौ प्राण से प्राण प्राण शब्द में प्रथमा करके बोला गया और यदा बाश ने वाचन जो बोला वो द्वितियांत करके बोला तो कभी जो वाचन को प्रथमा शब्द था ये भाषा मंत्र में जो वाचं है उसको बात बाक समझना बाचोह वाचम दृतीया मंत्र में जो बाचोह वाचं है यद वाचो वाचं वाचम दृतीया प्रथा यदि प्रथमारूप सेम कर विभक्ति काम प्रथमा समझना उसको क्यों समझना तब तो कहते हैं प्राण से प्राण ये आगे प्रथमा कह प्राण से प्राण तीन तेज तो पता नहीं लगेगा श्रोत्र सेोत्र मनसो महच चक्षु युँस तो तो लिंगवार समान होता है पता नहीं लगता किंतु आगे प्राण से प्राणाण प्रथम है इसलिए बाचो वाचन को वाचन कभी प्रथम था क्या है दर्शन बाचो वाचन अनुरोधन प्राण से प्राणमेट कस्मा न क्रीय प्रश्न उत्तर है कि प्राणस्य प्राणव के आधार पर अपने बाचोह वाचन को प्रथमा करना कहा इसके अनुरोध से किसके बाचोह वाचन द्वितियां है तो प्राणस्य प्राण को भी द्वितियां मान लिया जाए तो प्रथमा को द्वितीय क्यों नहीं माना जाए द्वितियां प्रथमा क्यों माना जाए एक शंका है प्राणसाचोह एक अनुरोध है इसके अनुरोध से ये द्वितियां है इसके माध्यम से अनुरोध से प्राणस्य प्राण यदि कस्मातिया तो प्राण से प्राणव ऐसा क्यों नहीं माना जाए वहाँ इसको प्रथमा क्यों किया जाए प्राणों को द्वितिया क्यों नहीं माना जाए प्रश्न उठता है तो कहते नाम ऐसा नहीं सिद्धांत होते नहीं क्यों बहु तो होता है। जो बहुत का अनुरोध युक्त होता है युक्ति संगत होता है बहुत तो क्या है एक सपद है एक पद है सौर प्राण से प्राण उधर पुलिंग वाचक से दो, दो पद हुए और इधर दिव्यांग एक ही बड़ा जिला वाचन सौ और प्राणा दो है होता है यही एक बहुग्राम अनुरोध है अनुरोध है तत्वाद तो एक बच्चा मालिक जा रहा है दो है इसलिए उनके अनुभव ठीक होता है इसलिए बाचव इतने बाघ इत करना बाचम का समझना बाघ ऐसा समझना बाचव हवा ऐसा समझना सऊ प्राश प्राण इति शब्द जो है क्यों बात बात को बात बात करना कहते सऊ प्राण से प्राण ऐसा शब्द है स प्रथमा एक वचन, प्राण प्रथमा एक वचन। तो दो हो गए उदाह बहुमत का हो गया प्रथमांत तो का बहुमत है इसलिए ये बात करना ये कहा इसको वाक्य भाषा में दोनों की संगति लगाएंगे माने तीन शब्द यहां पर नपूषक लिंगवाचक हैं वो तो प्रथमा द्वितीय समान होता है स्रोत्र से स्रोत्रम हत्या स्रोत्रम प्रथमा भी श्रोत्रम द्वितीय स्त्रोत्रम नपुश लिंग है आ, वैसे ही मनसो मन होगी नपुषित लिंगवादी प्रथमा द्वितीय समान होता है और चक्षुषा चक्ष नपु से लिंगवादी हैं ये दोनों में गड़बड़ हो गया है एक प्रथमांत है एक द्वितीयांत है तो एवं ही बहुनाम अनुरोधों युक्त कृपया बहुतों का जो अनुरोध होता है वो ठीक हो जाता है या बौद्ध हो दो या पक्ष में हो गए सौराणस्य प्राण सौ प्रहमा एवं अगर नपुंसक होता तो स्त्रीलिंग होता तो यहाँ शाद बोलना चाहिए था सौ पुराण से प्राह, प्राह, प्राह, प्राह, प्राह, प्राह। है। अब कहते हैं आगे पृष्ठम्त वस्तु प्रमाया एवं निरस्तु जो पूछा गया वस्तु है अयम किन करके पूछे तो क्या अयम गऊ ऐसा बोला जाएगा क्या बोला जाएगा जो पूछा हुआ पदार्थ होता है प्रथमा के द्वारा ही उत्तर देना ठीक होता है द्वितीय लगाना ठीक नहीं है कि बाथम भाषण के द्वितिया को प्रथमा करने व्यव शिष्य रूप से पूछा गया है के इत्यादि पूछा हुआ है पूछा हुआ वस्तु का उत्तर इससे देना चाहिए प्रथमा से देना चाहिए इसलिए बातों और वाचन ठीक नहीं होगा ये बाचों बात ये ठीक होगा ये यहाँ बोल पर राष्ट्र काल की चर्चा है आगे वाक्य बास, भाषा का कुछ अलग बोले का ध्यान देना तो युक्ति प्रधान है एक ही बगता है किन्तु वहां अर्थ कुछ और करेंगे इस शब्द का अर्थ करेंगे कि दोनों विभक्ति को दोनों तरह से लगाना बासोह वाचन और बासोह बाग दोनों के हो दोनों होगा दोनों विभक्ति होंगे वहां और प्राण से प्राण प्राण से प्राण दोनों होगा क्यों होगा पूछा हुआ है प्रथमांक से देना है आगे ज्ञाप्वा पर अध्ययन करना है जिसको जानना है वह द्वितीय होती है उसको जान डर यह भी बोलना पड़ेगा तो सभी में द्वितीय भी समझना प्रथमा भी समझना इसलिए स्मृति ने ऐसा पद रख दिया प्रथमाते वाक्यभाष्यकार कहेंगे इसका अर्थ करते समझ इसलिए आमने सामने रखा हुआ है अगर आप थोड़ा दोनों तरफ देख सकें तो इसलिए पहला के प्रकाश में आमने सामने किसी पुस्तक में पदभाष्य जब पूरा होगा उसके बाद वाक्य राशि चलेगा किंतु तो यहां पर आमने सामने इसलिए कर दिया है आप अपने से नजर डाल करके देख सकते हैं क्या अंतर है इन दोनों में क्या संगति होगी ऐसा देख सकते हैं है। तो ये कहा एवं ही पवना मनोवर कृत पृष्टम से वस्तु प्रथमया उत्तम जो पूछा हुआ वस्तु प्रथमांत के द्वारा ही उपदेश देना अच्छा होता है अयम किम करके कोई पूछे तो अयम मनुष्य ये बोला जाएगा और मनुष्य हम बोलेंगे जो पूछा हुआ था उत्तर देते समय में अयम मनुष्य यही बोला जाता है से होता है और बाकी राष्ट्रकार का कहना होगा पूछा हुआ वह शुरू प्रथमा ठीक है वहां बात कहना ठीक हो गया और आगे जान करके फिर अतिरा आएगा इंद्रियों में आत्मभाव त्याग करके फिर शरीर आदि में अहमता ममता को परित्याग करके अमर हो जाते हैं ये बोलना चाहेंगे तो उसको जानना है जानने और जिसको जाना जाएगा वहां द्वितिया होती है उसको जान हो या आता है इसलिए सभी में द्वितिया समझना सभी में प्रथमा समझना ये आपका भाक्यभाषिक अच्छा स यस्वया पृष्ठ प्राण से प्राणा प्रति विशेष से प्राण अच्छा पहले टीका देखी इसी पृष्ठ में है यस्त्र स्रोत्रम तस्मा आत्मबुद्धि त्यक्तव्या शेष यदि देखो टिप्पणी से देखना यस्मा अस्त इत्यादि अयेष है यह शेष है भाषिक शेष है कहते, ये टीका जो ना भाषिक शेष टीका पढ़ने जा रहे हैं आप ये भाषण शेष है भाषण जोड़ना होगा इस पंक्ति को कहा जोड़ना होगा निमित्तम इतिहास अंतरम कष्ट तो भाषण में निमित्तम पर है उसके आगे ये पंक्ति को जोड़ देना ये जस्मा स्रोतम तस्मा स्रोतारो आत्मबुद्धि संतत् जोड़ना कहा है निमित्तम द्वितीय पंक्ति में, में है द्वितीय पंक्ति में श्रोत्रादि वे स्रोत्रादि तब सामर्थम सामर्थ्य निमित्तम वहां पर ये वहां जोड़ना कहते हैं यश्मात अस्थि स्रोत्र से श्रोतम जिससे है स्रोत्र का भी स्रोत्र है तस्मात इसलिए स्रोतरादि वुद्धि सं कर्तव्य स्रोत्रादि में बुद्धि हो रही थी मैं सुनता हूँ मैं देखता हूँ इंद्रियों ने आत्मबुद्धि दी उसको परित्याग करना चाहिए आता है त्याग तब अमर अमर हो जाते आता आगे ये कहते हैं क्यों ऐसा करना तो कहा टिप्पणी में कहते हैं यस्मात्ति भाष्य भक्ष्यमा और गोलस्त शब्द से अर्थ कर जो भाष्य में जो यस्मात शब्द आया तो मूल में जो यथ शब्द था उसी में इस्मात अर्थ किया यह भी समझना यथ का स्मार्त भाष्य का किया ऐसा समझना ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं स यश कया पृष्ठ प्राण से प्राणा जो तुमने पूछा था के प्राण प्रथम प्रेति उ तुमने भाष्य में कहा स यश कया पृष्ठ सरु प्राण से प्राण अर्था करने जा रहा है वह जो है स यश कया तुमने जो पूछा था प्राणस्य मानी प्राणाख्य वृत्ति विशेष प्राण नाम का वृत्ति विशेष है वायु के वृत्तिशेष है अध्यात्म वायु का उसका प्राण प्राण का जो प्राण चाहता तत्कृतम ही प्राणस्य प्राण सामर्थ्य वह आत्मकृत है आत्मा के कारण ही उसके सामर्थ्य आया शून्य के सामर्थ्य ऐसा था वाष्य का सर्वस्तया पृष्ठ प्राण है प्राणस्य प्राणख्य वृत्ति विशेष प्राण नाम का जो अध्यात्म वायु है उसका प्राण प्राण का जो प्राण है तत्कृतम ही प्राणच प्राण सामर्थ है तत्व आत्माग्रदम जो आत्मा के कारण ही उसमें प्राण क्रिया करने के सामर्थ्य है मैंने विश्वास और विश्वास करने के सामर्थ्य जड़वायु में विश्वास जब ऊपर की तरफ आए तो प्राण बोलते हैं जब नीचे की तरफ जाए तो अपान बोलते हैं ये क्रिया मैं सामर्थ्य उसी का आत्मा कहा गया है आत्मचैतन में कह गया क्यों जड़ में क्रिया है ठीक है देखिए अनुमान देते हैं प्राण चेष्टा चेतना धिष्ठान पूर्विका प्राण में जो चेष्टा हो रही है उच्छ्वास विश्वास क्रिया चल रही है प्राण अप्राण नाम पढ़ा जाता है प्राण चेष्टा पक्ष है प्राण में जो चेष्टा हो रही है चेष्टा मैं क्रिया है उच्छ्वास क्रिया है चेतना चेतनाधिष्ठान पूर्विका चेतन में आश्रित पूर्व पूर्वक क्रिया है चेतन में आश्रित हो क्रिया हो सकती है प्राण में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया चेतनाधिष्ठान पूर्विका क्रिया पूर्विका क्योंकि चेतन में आश्रित वो करी क्रिया हो रही क्यों का अचेतन प्रवृत्तित्व या अचेतन में प्रवृत्ति हो रही है किसमें प्राण जड़पदार्थ की प्रवृत्ति है जड़पदार्थ में प्रवृत्ति चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं देखी गई अचेतन तत्र, तत्र, तत्र, ये अचेतन प्रवृत्ति तथा तत्र चेतनाधिष्ठान पूर्वकों ये व्याप्ति होगी जहां जहां अचेतन में प्रवृत्ति होती हो वहां वहां चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं हो सकती जैसे यथार्थाधि विकास तथा भी प्रवृत्ति जैसे गाड़ी आ रही प्रवृत्ति होती है ना ड्राइवर में आश्रित होने पर जो प्रवृत्ति होती है वैसे ये भी वैसे ही जड़ है जैसे गाड़ी है वैसे जड़ है यदि अभिप्रत्याह ऐसे स्वीकार करके वासन कहते हैं न भी आत्मा अनधिष्ठित प्राण आत्मा में आश्रित हुए बिना प्राण क्रिया संभव नहीं है जो प्राण क्रिया चल रही है तो आत्मा में आश्रित हुए बिना एक क्रिया संभव नहीं है ये भाषण कहा नहीं आत्मा अनिष्ठित स्वतंत्र रूप से आत्मा में आश्रित हुए बिना प्राण न हो बे प्राण क्रिया होना संभव नहीं है क्यों आया कोई ही एवं अन्य प्राणयात ऐसा आकाशा आनंदो नश्या बनती है कौन अन्यात बने अपान क्रिया कौन करता और प्राणयापने प्राण क्रिया कौन करता यदि ऐसा आकाश है आनंदो आनंद स्वरूप आकाश यदि न होता माने भौतिक आकाश नहीं चिदाकाश जिसको बोलते हैं कि आनंद स्वरूप आकाश यदि न होता माने आत्मा न होता तो प्राण क्रिया कौन करता अपान क्रिया कौन करता माने उच्छ्वास क्रिया निश्वास क्रिया कौन कर सकता नहीं कर सकता ऐसा वृद्धावर आया और पठोपरिषद में साफ साफ शब्दों में आएगा इसके बाद ही पठोपरिषद का नंबर है ऊर्व प्राण उन्नति अपान प्रत्यगश्यति मध्य वानवासीनम विश्व देवा उपासन सब आने वाला है कहाण उन्नति जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है बीच में बैठ करके शरीर के मध्य भाग में हृदय मध्यभाग में आत्मा को हृदय में मान करके कहा ऊर्व प्राण उन्नति प्राण जो ऊपर तरफ में धग्यता है तो ऊपर आता है नाजी प्रदेश ऊपर आए उस काल में प्राण बोलते हैं नासिका से अग्रभाग तक आए जो भीतर की तरफ जाए तो अपान बोलते हैं उर्व प्राण उन्नति प्राण को ऊपर की तरफ धचलने वाला और अपानम प्रत्यक प्रत्योग अपान को नीचे की तरफ खींचता है जो व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है मध्य बावन आशीनम भजनीय सम पूज्य है बामन शब्द का तो पूजनीय है ऐसा तत्व तो बीच में बैठ करके काम कर रहा है हृदय दे प्रदेश में कर गए विश्व हाँ। देव उपासक दे सारी देवता उसकी उपासना करते हैं ऐसा आने वाला है इत्यादि कहा इत्यादि तरीके से इष्ट होता तो है यहाँ पर जब बक्ष थे यहीं पर कहेंगे इसी के जो अष्टम मंत्र आएगा उसे में बताएंगे एक प्रथम खंड के अष्टम मंत्र आएगा यह प्रणी है यद प्राण न प्राणी थी, थी ये न प्राण प्रणीयते तदेव तो परम विधि नेरम यदि तुम उपास्य यहां ऐसी बातें आने वाला है यद प्राण न प्राणी थी जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया नहीं करने वाला है और जिसे प्राण प्राण क्रिया कर सकता है यानी प्राण का विषय नहीं है तो जो प्राण जिसको विषय बनता है वो आत्मा है जिसकी उपासना करते हैं आत्मा नहीं ऐसा कहा यहां भी कहेंगे कहा यह ये नाम प्रणीयते तदेव सम बुद्धि इत्यादि यहीं पर इसी प्रथम खंड में यहीं आएगा मंत्र अच्छा श्रोत्राद इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राशनुक्तम भ्राण या शंका होती है इंद्रियों के प्रस्ताव चल रहा है सब इंद्रियों के बाद चक्षुषा चक्षु इत्यादि आया एक प्राण चल आया वो भी तो घ्राण को प्राण मान इंद्रिय को लेना युक्त होगा तो इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है प्रकरण प्रस्ताव किसका चल है इंद्रियों का है क्योंकि स्रोत्र से स्रोतम मनुष्मा सब इंद्रिया है सब मनुष्य जल वाचो वाचन और चक्षुषा चक्षु चारों के चारों इंद्रिया है तो एक प्राण शब्द आया हुआ है तो यहां भी प्राण का अर्थ घाण को क्यों नहीं लिया जाए घृंद्रिय लेना चुप्त होगा यह शंका यही शंका है यहां श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्ताव है श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रस्ताव चल रहा है चार शब्द इंद्रिय घटित हैं और एक शब्द ऐसा संदिग्ध शब्द है कौन प्राण उसको ग्रहण भी कर सकते हैं कर सकते हैं अथवा प्राण भी कर सकते हैं तो प्रकरण प्रमाण के आधार पर ग्रहण इंद्रियोकार क्यों नहीं किया जाए प्राण संदिग्धा यह शंका है श्रोतरादि इंद्रियो प्रस्तावे घ्रहण प्राण युक्तम ग्रहण नम है शंका यही युक्त होगा ग्रहण करना अच्छा। एक नंबर टिप्पणी घ्रहण प्राण से मैंने घ्रहणात्मक प्राण से जो घ्राणेन्द्रिय रूप प्राण है ना उसको लेना अच्छा होगा तो क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है ऐसी क्षमता हो गई तो इसके उत्तर मेरे सत्य में ठीक है आपका सोच ठीक है प्राण ग्रहण ये नहीं होती ग्रहण प्राण से ग्रहण कृतम ये मन में से स्मृति स्मृति ये मानती है प्राण के प्राण ही ग्रहण रूपी प्राण भी आ हो गया ऐसी स्मृति मानती है यहाँ प्राणी ग्रहण में ग्रहण रूपी प्राण भी आ जाएगा ऐसे श्रुद्धि की मान्यता क्यों आता है तो कहा एक एक, एक नंबर टिप्पणी में बोलते हैं दो नंबर प्राण ग्रहण ध्यान व्यापार से तो घ्रहण का व्यापार क्या है गंध को सुनना दो प्रकार के व्यापार अच्छे रूप से गंध को सुनने का काम करती है सुगंध दुर्गंध को सुनने का काम करती है इसका व्यापार वही है घ्रहण व्यापार गंध उपादान लक्षण है गंध ग्रहण धर्म उपादान में ग्रहण धर्म यही लक्षण है इसका स्वरूप है क्या है इसका व्यापार क्या है गंध ग्रहण धर्म सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो तो घ्राण का व्यापार है गंध उपादान लक्षण अपानात्मक प्राण व्यापार अधीन अगर अपानदायु काम पार न करे तो ग्रायण भी को गंध को खींचने पाएगी क्यों घे गंध को खींचने का काम कौन करेगा अपानदायु करेगा इसलिए हम प्राण ग्रहण से ग्रायण के भी आदेश प्राण इंद्रिय नहीं छोड़ता यही है प्राण वचन से अपानात्मक अपाना प्राण व्यापार तो अपान स्वरूप जो प्राण है उसके व्यापार के अधीन ग्रहण गंध ग्रहण होता है गंध को खींचना पड़ता है तो अपान काम करता है वहां इसलिए भी ग्रहित हो गई है ये स्मृति की है आगे बात में सर्वस्व कर्मकलापयर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति स्त क्रम ले प्रकरण आप में विवक्षित ये प्रकरण का यही अर्थ यहाँ विवक्षित अर्थ निकलता है क्या निकलता है ये जो तो कर्ण कलाप है कर्ण समुदाय इंद्रिय समुदाय जितने आप कहें चाहे कर्म इंद्रिया हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे अंतकर्ण हो, हो अपने अपने विषयों में जो प्रवृति हो रही इनकी सर्वस्व कर्म संपूर्ण कर्म यानी इंद्रिया जितने इंद्रिया है उनकी जो कलाप मानी समुदाय है समूह है इसका यदा यदार्थ प्रयोगता प्रवृति जिस प्रयोजन के लिए इनकी प्रवृत्ति हो रही है जिसके लिए इनकी प्रवृति हो रही है तब ब्रह्माफ ब्रह्म है यही ये प्रकरण का विवक्षित है माने जड़ की प्रवृति किसी के चेतन के लिए हुआ करती है तो ये भी जड़ है सब इनकी प्रवृति जिसके लिए हो रही है उसी को ब्रह्म है वही ब्रह्म है ऐसा समूह ये यही प्रकरण का तात्पर्य निकलता है ये विवक्षिता चार मिनट रेपणे अच्छा तीन नंबर सूत्र श्रुते मन तो उत्तर अब त्रुति मान्यता है कैसे जाना गया गयाता का सर्व कर्णकलाप से यदर्था प्रयुक्ता प्रवृत्ति जिसकी जिस प्रवृत्ति होती है तब तद प्रवृति प्रकला विवक्षित इंद्रिय उतौ प्राणव्यापारो अनन्य शेष आपत्ति थे खाली प्राण शब्द से ग्रहण इंद्रिय मात्र यदि ले लेते इंद्रिय के प्रस्ताव मान करके प्रगढ़ मान करके तो एक स्थिति आ जाती है इंद्रिया है, है। तो अन्य के शेष है आत्मा के लिए है किंतु प्राण अन्य के शेष नहीं आ स्वतंत्र हो जाता ये भी अन्य शेष अन्य का शेष है कौन प्राण इसलिए प्राण ग्रहण से ग्रहण भी आगे प्राण भी आ गया स्मृति का तात्पर्य है नहीं तो प्राण अन्य शेष हो जाता स्वतंत्र हो जाता अगर प्राण तक केवल ग्रहण इंद्रिय कर देते इंद्रिय प्रस्त प्रगर मान करके प्रकरण प्रमाण के आधार पर तो प्राण जो तो है स्वतंत्र हो जाता तो एक तो ब्रह्म दूसरा प्राण दो वस्तु हो जाते इसलिए कहा यह कहा टिप्पणी का अच्छा चार नंबर टिप्पणी विवक्षित अत्रस्त के इत्यादि क्रमस्थ प्रश्न योग ना क्या कहा विवक्षित कहां से आए क्या कैसे जाना गया कहते हैं यहाँ पर केनेशितम सितम जो प्रश्न उठाया गया यही गौन है केले सीतम के, के द्वारा सामान्य व्यक्ति का प्रश्न नहीं है संसार से विरक्त है आत्मा को तो छोड़कर के अन्य में शरण नहीं जानता है नहीं मानता है और तो आत्मा ही सरण है ऐसे मानने वाला संसार से विरक्त व्यक्ति किसी गुरु के पास जा करके प्रश्न करता है करके भाषण आया था और भाषण के आखिर प्रसंति आई थी तो यही विवक्षित है अत्र केले सितम इत्यादि उपक्रमस्थ प्रश्न उपक्रम जहां से केन्द्र परिषद प्रारंभ हुआ है वहां जो प्रश्न है बताऊंगा जो प्रश्न है ये सिद्ध करता है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति जिसके लिए हो गई है वही ब्रह्म है ऐसा सा तो अच्छा <coughs> आगे भाष्य में कह रहे तथा चक्षु चक्षु जिस प्रकार ये प्राण का जो प्राण है तो चक्षु का भी चक्षु है आंख भी आंख माना या आप को देखने वाला वो है या आप में देखने की सामर्थ्य जो है रूप का ज्ञान होना सात प्रकार के रूप होते हैं उसका ज्ञान चक्षुषे ही होगा अन्य इंद्रियों से नहीं हो पाता नीले पिता जो आकृति की है अन्य इंद्रियों के विषय नहीं है आंख नहीं तो रूपाधि का ज्ञान नहीं होगा वस्तु हो का ज्ञान हो जाएगा कट्रोल करे के बोल देगा हाँ पुस्तक है किंतु तो काला है गोरा तो है पता नहीं लगेगा तो चक्षुषा चक्षु या आप में देखने की जो सामर्थ्य है जिससे प्राप्त हुआ है वो तो ब्रह्म है, चक्षुटा चक्षुटा है उसी का चक्षु का चक्षुता का चक्षुषा सत्यंत है चक्षु प्रथमात चक्षुका भी चक्षु है तथावन उसी प्रकार चक्षुषा चक्षु रूप प्रकाशक ये तो चक्षुषा चक्षु है। चक्षु शब्द जो होता है हर्ष उकार है अंत में सकार पर रोरी लग करके ढड़ोते पूर्व सिद्ध लगा हुआ है चक्षुष हर्षोकार होता है शब्द में उपाय में हर्सोकार रहता है चक्षुष चक्षु रूप प्रकाश कैसे दुख प्रकाश करने वाला चक्षु होता है रूप को प्रकाश करने वाला ये नीला है पीला है ऐसा करके अपने विषय में प्रकाश करने वाला चक्ष प्रकाश चक्षु होता है प्रकाश कर से चक्ष चक्षु का यद रूप ग्रहण सामर्थ्य जो रूप ग्रहण में सामर्थ्य है शक्ति है इस चक्षु में जो ष्ट का चक्षु शब्द का प्रकाश है सामर्थ्य है आत्म चैतन्य अधिष्ठित एवं आत्मचेतन में आश्रित होने पर ही हो अगर आत्मचेतन में आश्रित है तो रूप ग्रहण नहीं कर सकते चक्षु एक अतः चक्षुता चक्षु इसलिए वो चक्षु का भी चक्षु हो गए एक अच्छा ठीक है देखिए ज्ञाप यदि पदाध्यार पदा के कारण था आगे ज्ञाप्वा पद को अध्याय करते भाष्य का क्षु ज्ञातवा और ज्ञातवा पर श्रुति देने के जो तो अध्याहार करते हैं उसको ज्ञातवा पर को कर तो अध्याहार करने में कारण बतला क्या कारण है तो कहा प्रस्तुत कहा प्रष्टु पृष्ठार्थस्य ज्ञातुष्टत्व इष्टत्वा प्रस्तापो इष्ट है क्या अपने पूछा हुआ वस्तु को जानना इष्ट है खाली पूछ करके छोड़ना इच्छा नहीं है जिस विषय प्रश्न किया उस वस्तु को जानना इष्ट है प्रष्टुष्ट प्रष्टा को जो पूछने वाला व्यक्ति है उसका पृष्ठ से अर्थ अच्छा से जो पूछा हुआ विषय है उसको ज्ञात प्रश्न को अपने पूछा हुआ विषय को जानना इष्ट है इसलिए श्रोत्रादि स्रोत्रारेहे श्रोत्रादि लक्षण यथोत्तम ब्रह्म जो स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्रादि स्वरूप जो ब्रह्म है जो ब्रह्म जो बताया हुए जिस ब्रह्म के बारे में चर्चा हो गई ज्ञातवा अत्याचुरीयत है उसको जान करके क्योंकि प्रश्न अपने पूछा हुआ प्रश्न के जो प्रश्न पृष्ठ वस्तु है उसको जानना ईष्ट होता है इसलिए उसको जान करके ऐसा ऐसा निकालता इसलिए दीप्यांग करना पड़ गया उसको जान करके जो चक्षुरादी का भी चक्षुरादी है उसको जान करके यह आता है कहा अध्याहन या अध्याह अध्याहन करना नहीं ऊपर से ला करके ज्ञात पद जोड़ना यह कहा क्यों ज्ञाप्वा पद क्यों जोड़ना कहते अमृता भगवान के भी है प्रत्याशमा अमृता भवन निमंत्र का अंतरिम है अमर हो जाना है इसका फल फलस्व क्या मगर उसको जान करेगी तो अमर होना हुआ ना जब तक अज्ञात ब्रह्म अभी भी आप ग्रह हैं तो अभी आप मुक्त नहीं हैं अभी बंधन में पड़े हैं अज्ञात पदार्थ भी काम नहीं देता ज्ञात पदार्थ काम देगा अज्ञात ब्रह्म आपको रक्षा नहीं कर सकता ज्ञान ब्रह्म आपकी तो रक्षा करेगा आपके पूर्वज ने आपके घर के नीचे धन दिया था आपका आपके लिए है तब तक आप दरिद्री बन रहेंगे जिस दिन कोई व्यक्ति बता देगा कि भाई तेरे घर में ऐसी स्थिति में है फिर वो सेठ हो गया। जहां पदार्थ रक्षा करता है वैसे यहाँ भी हमारा स्वरूप अभी अज्ञान अवस्था में है इसलिए हम सुरक्षित हैं अरक्षित हैं जिस दिन हम समझेंगे फिर हम अमर हो जाएंगे आज मरने वाला समय में डॉक्टर के सर में पड़े हुए हैं बचा दो बचा, दो, बचा दो। और हमारी गलती इतनी गलती है जो स्वर मरने वाला है उसके सर में जा रहे हैं तो, जिसने दिन हम अपना स्वरूप को पहचानेंगे उस नाम अमर हो जाते हैं आत्मज्ञान का फल है अमर हो जाना और आत्मभाव में पहुंचना यही अमर होना आत्मा तो अमर है अभी हम आत्मभाव में पहुंच नहीं पाए शरीर भाव में बैठे हुए हैं इसलिए मरने वाला समझते हैं अमृता भवंती इति फलश्रुति है फलश्रुति है प्रत्याशम लोका अमृता भवंती इस शरीर आदेश से अहम मनोभाव को त्याग करके अमर हो जाते हैं जब तक अहम मनोभाव रहेगा तब तक अमृत होना संभव है अमर होना संभव नहीं है अगर आपको अमर होना चाहते हैं जन्मभर के चक्र से छूटना चाहते हैं तो शरीर भाव ऊपर उठना पड़ेगा करना कुछ नहीं ऊपर उठना है इसको थोड़ा छोड़ देना है मां मनुष्य हूं इत्यादि करना छोड़ दें एक ऊपर होना है वास्तव में छोड़ने बोलने से काम नहीं चलेगा तो शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चुड़ाम अकेतवा सत्यसंगार हम अगतवा खेलभूष राजा हम इत सब काम हो राजा भगवान कोई व्यक्ति बोलता हो मैं राजा हूं राजा हूं इतने कहानी मात्र से राजा नहीं बन सकता जिसको राजा बनना हो दो कार्य करना आवश्यकता है अवश्य दो काम करना पड़ेगा सारे धरती के शत्रु को संघार करना पड़ेगा निष्कठक बनाना पड़ेगा और दूसरा संपूर्ण धरती का ऐश्वर्य को अपने हाथ लेना होगा तब तो राजा हों कहना युक्तिसंगत संगत होगी नहीं कि राजा हूं राजा हूं थोड़ी ऐसे कहने मात्र से राजा ने अकृत शत्रु संहार हूं जिस व्यक्ति ने शत्रु का संहार भी नहीं किया और अगत्वा खिलमू संपूर्ण भूमि के ऐश्वर्य को प्राप्त भी नहीं कर राजा हमें शब्दा केवल राजा हूं ऐसे कहने मात्र से ना राजा न राजा भगवान तो राजा नहीं हो सकता ठीक इस प्रकार शरीर आदि ऊपर हुए बिना मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने मात्र से नहीं होगा शरीरार से ऊपर पड़ेगा सूर्य शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से ऊपर अपने अमरतूति हो गया आप अजर अमर हैं तो इसमें चिपट गए अज्ञान के कारण इसको बताने वाले को गुरु बोलते हैं यही होता है दो प्रकार के गुरु होते हैं एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु किसी किसी के दोनों एक ही होते हैं किसी को भिन्न भिन्न हो जाते हैं दीक्षा गुरु तो एक ही होगा देखो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं जो तो उपदेश उपदेश देने वाले अनेक हो सकते हैं बहु व्यस्तव्य बहावाश लोतव्यस्त की अहत बहुतों से सुनना चाहिए और बहुत सुनना चाहिए ऐसा बोलती है तो अध्याय कहते हैं अमृता दृष्टि कैसा पांच किलोमीटर के पैंट मानो तथा सभी जानू ही तेरा अध्याया जब अपने पूछा हुआ वस्तु को जानना है प्रश्न को तो उस स्थिति में तम जानी ही असर बोल देते ज्ञापन अध्याय ही करना है तो उसको जान उसको जानो करके बोल देते उसको जानो जानी लोट का कार्र कर देना चाहिए यहाँ पर ज्ञापर तो के कॉप्रत्यको बना है यह शंका एक टिप्पणी मनो कथा से जब अध्याय आपको क्या अध्ययन किया ज्ञातवा पर अध्याय किया हुआ है ठीक है तो तथा सखीत जानी ही इतना अध्याय तुम नई है जानी ही ऐसा अध्याय करना युक्त होगा युक्ति संगत होगा तथा अमृता भवती फलस्तेश्चित क्योंकि अमृता भवंती वह हम वर्तमान क्रिया दिखाई क्या है ज्ञातवा अमृता भवंती जानी ही अमृता भवती घटेगा नहीं क्या नहीं जानी ही लोट लगा रहा अमृता भवती लत लगा घटने वाला नहीं प्रत्यय घट जाएगा ज्ञाप अमृता भगवानी ये कहा कि तरीका भी उसकी संगति लड़ाई जानी ही है, मुश्किल हो रहा है ये कहा अच्छा आगे भाषण में कहते हैं ज्ञानाधिक अमृतत्व प्राप्त है अमृतत्व जो है मैं ज्ञान से ही प्राप्त होता है माने प्राप्त है किंतु अप्राप्त की तरह बैठा हुआ है माने अज्ञात अवस्था में अमरत्व हमारा तो अरे हम अजर अमर हैं किंतु हम मरने वाला समझ के बैठे हैं भ्रांति के कारण तो जब जानेंगे अपने स्वरूप को तो उसी काल में अमरत्व की प्राप्ति माने प्राप्ति की प्राप्ति एक कंठ चावनी का न्याय बोलते हैं गले के हार की दृष्टांत देते हैं गले का हार था भूल भूलैया तो खो गया होया नहीं भूल भूलैया हार खो गया खो गया, गया। इधर उधर भटकता रहा किसी व्यक्ति की नजर पड़ी तो कार गले में है हां मिल गया मिल गया बोलता है खोए हुए वस्तु में भी मिला हुए था किंतु भ्रांति ये यहां भी भ्रांति हो रखी है अपना हमारा स्वरूप अमर है हजर है अमर है किंतु हम मरने वाला समझ रहे हैं ये भ्रांति मिट जाएगी ज्ञान आधी अमृतत्व प्राप्त थे ज्ञान से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होगी माना मरतत्व भाव समाप्त होगा मैं मरने वाला हूं भाव समाप्त होगा तो अपने अमरत्व की प्राप्ति होगी मान प्राप्ति की प्राप्ति है ज्ञात् अतिमुच यदि सामर्थ्या ये कैसे पता लगा कहते ज्ञापवा अध्याय किया आगे अतिबुचा तो भाई है ज्ञातवा अतिबुचा ऐसे सामर्थ्य से निश्चित तो होता है एक जानता है उसके बाद त्यागता है जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक श्रोत्रादि में आप को नहीं त्याग सकता जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो इन छिलकों को हटा देता है जिसमें आत्मबुद्धि कर रहा था उसको तब हटाएगा अपने स्वरूप को समझने पर सदता जब तक मैं समझता नहीं हटा सकता ये कहा ज्ञातवा मैंने अतिमुच्छ्य ज्ञापन में आगे अतिमुच्य पद तो है अगर व्यक्ति आसमान लोग अमृता भविधि है ज्ञाप अतिमुच्य सामर्थ्या शब्दों के सामर्थ्य से इस तो होता है मैंने ज्ञानाधि अमृतत्व प्राप्ति देगा ये युक्ति बता है ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती क्यों यहां पर आया ज्ञाप अतिमुच्च्य ऐसे सबला आया तो जानकर ही त्याग सकता है किसोत श्रोतरादि में आप आत्मबुद्धि को तभी त्याग सकता है जब अपने आत्मा को पहचान करता या अपने है टिप्पणी क्षेत्र मरिए अतिमुच्च इत्या सामर्थ्य लभ्य अर्थम अतिमुच्च शब्द का प्रयोग किया है उसके द्वारा सामर्थ उसके सामर्थ से प्राप्त होता है प्रतीक उपाधना पूर्वक प्रतीक को लेकर का अतिच्च सामर्थ्य अति सामर्थ्य ऐसा कहा भाष्य में श्रोत्रादि कर्मकलाप उज्जित वा ये अति उच्च का अर्थ क्या है श्रोतरादि जो कर्मकलाप को परित्याग करके मैं चक्षु नहीं हूं मैं श्रोत्र नहीं हूं मैं मन नहीं हूं ये क्या दिखना कर्मकलाप को उकेर करके फेंकना है उज्जित वा उकेरकर फेंक दे इंद्रिया नहीं हूं प्राण नहीं हूं इंद्रिया नहीं हूं ऐसी बुद्धि बनाना यही उकेर दिया टीका देखिये श्रोतारदि आत्मभाव त्यागम अंतरेण अमृतत्व असंभव टीकाकार बोलते हैं, तो हैं। श्रोत्रादि में जब तक आत्मबुद्धि नहीं रही है, तब तक अमरत्व की प्राप्ति संभव नहीं जब तक इंद्रियों में आत्मबुद्धि मैंने स्वरूप बुद्धि आत्मबुद्धि करना स्वरूप बुद्धि मैं यही हूं समझना जब तक समझे जाएंगे तब तक अमरत्व की प्राप्ति की आशाएं करना यही कहा श्रोत्राधि आत्मभावत्यागम अंतरेण अंतरेण मैं बिना इनके त्याग के बिना क्या क्या त्याग ना इनमें जो आत्मबुद्धि हो रही है उसको त्याग के बिना अमृतत्व तो असंभवा अमरत्व की तो प्राप्ति संभव न होने से ज्ञान बढ़ा आत्माओं आत्मात्म पाए ज्ञापा अमृता अतिबुच्च का है ज्ञातवा पहले अपने को शुरू को जान करके पहचान करके ज्ञापा ज्ञान बढ़ा ज्ञान के बल से क्या प्रभाव आप स्रोत्रादि आत्मभाव तयता भगवती संबंध स्रोत्रादि ने आत्मभुद्धि त्याग कर अमर हो जाते हैं अमर का अमर पहले भी अमर ही थे अपने को वृत्ति मर के समझते थे अमर हो जाते हैं क्या है यह पक्ष कुछ ही आगे ये टिप्पणी है गुरुकृष्ण ने को देखी श्रोत्रादि ने आत्मभाव त्याग में कर सात नौ अतिमुच्च से ही त्याग सामान्य अर्थ सामान्य सामान्य अर्थ अरे अतिमुच शब्द का अर्थ सामान्य त्याग होता है फिर आगे विशेष आएगा क्या आएगा अस्मात् अस्माद् अस्मादा प्रत्यय अस्माद् लोग वहां भी त्याग भी बताया तो दोनों त्याग का क्या अर्थ कर एक तो अतिमुच्य भी त्याग सामान्य अर्थ है और आगे एक और त्याग आएगा यही अर्थ करते चिप्पणी अतिमुच इग सामान्य अर्थ है क्या सामान्य त्याग का अर्थ तो निकलता है इसका त्युवाई थी तस्वीर अमृतत्व प्रति हेतु कौन वो त्याग ही अमृतत्व प्रति कारण है जब तक त्याग नहीं पाएंगे तब तो तक आप अमर नहीं हो पाएंगे जो तो अमृताभवंती बाद में है अति अतिबुच अमृता भवंती हो अमर होना तब भी है ये हेतु है हेतु माना कारण है कौन त्याग श्रोत्रादि में बुद्धि को त्याग बिना उस अमरत्व की प्राप्ति अपना स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं अमरत्व की प्राप्ति संभव नहीं है ये कारण हैत्यात लगा हुआ है इसे ले हुआ हैत्य से ये आता है तस् तस् त्याग से हेतुत्व में उप जिसमे त्याग का कारण था आ गई किसमें आ गया जिसमें अति प्रकार का सामम्य बदती तेषिम श्रोत्रादी आत्म भारत आगमन करेणी का श्रोत्रादी ने आत्मबुद्धि को त्यागे बिना अमृतत्व प्राप्तिशन तिप्पण में आगे बोलते हैं ज्ञावा अति ज्ञान से त्याग प्रति हेतुत्व प्रदीये अति्य के पहले ज्ञावा शब्द है अतिविचे के बारे में आएगा अमृता भवन में तो यहां जाने बिना इनका त्यागना संभव नहीं ये भी बता रहे और इनके त्याग बिना अमृत को भी प्राप्त नहीं होगी ये ध्यान देना रहा है अगर आप आत्मस्वरूप को प्राप्त करना हो तो इनको त्यागना पड़ेगा इनको त्यागने के लिए अपना स्वरूप को पहले जानना पड़ेगा क्योंकि तो अज्ञात अवस्था में अभी है हमारा स्वरूप है अज्ञात अवस्था में है हमारी रक्षा नहीं कर ज्ञात होगा तभी तो रक्षा करे इसलिए ज्ञाप अति मुझुच्यवंधी ऐसा अर्थ करना उस आत्मतत्व को जानकर और श्रोता दिन आत्मबुद्धि परित्याग कर अमर हो जाते हैं यात्र करना एक ज्ञाप अति मुच्छ्यम ज्ञान से त्यागम प्रति हेतुत्व प्रतीय है, है। ज्ञान जो है त्याग के प्रति काम है जानेंगे तभी जानेंगे त्र तो त्यागम प्रति ज्ञान से साक्षात हेतुत्व तो संभवती त्याग के प्रति ज्ञान साक्षात कारण है परंपरा से कारण नहीं है अगर जानेंगे तो तुरंत त्याग देंगे अभी जाना ही हम अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं है हमें जो शीशा में जो दिखाई पड़ता है उसी को हम अपने स्वरूप समझ के चल रहे हैं जो तो शीशा में दिखाई पड़ता है दिन में तीन बार तंगी लगाते हैं देखते हैं दूसरे से पूछते हैं मैं कैसा लगता हूँ उसी को अपना स्वरूप समझ रहे ये स्थिति है तत्त्यागम प्रति ज्ञान से साक्षात्व समझे सद सामर्थ्य प्रत्यवत वही सामर्थ्य दीका है, सामर भी है। तो ये टीका ने कहा था स्रोत्रादि आत्मभाव त्याग मंत्रेण अमृतत्व समवाद ज्ञान बला स्त्रोत्रादि आत्मभाव को त्यो ज्ञान के बल से पहले ज्ञातवा पर प्रत्याग कर लिया तो ज्ञान के बल से क्या होता है कदम स्त्रोत्रादि के आत्मभाव को प्रत्याग कर अमर ब हैं ये है, ये तक फुटाई थी इसी को स्पष्टीकरण करते बाहर क्या बोलते हैं श्रोतारुगी आत्मभावन कृतवा तब उपाधि सम तदात्मा जायते भ्रेत समसर्गे ये स्थिति है श्रोताय इंद्रियों में आत्मबुद्धि करने का परिणाम क्या होता है बता रहे हैं हल हाँ। श्रोत्राय आत्मभाव कृत्वा जिसने इन्द्रियों में आत्मबुद्धि कर दी आपको बुद्धि करके क्या होता है तब उपाधि समझ वही उपाधि वाला हो गया स्रोतारी उपाधि वाला आ, तब उपाधि यश यस तब उपाधि बहुत समाज कोई स्रोत्राधि जिसकी उपाधि बन गई अपना उपाधि बनकर चल रहा है ऐसा होता होगा तदार्थ मनाया जाए थे उसी रूप से पैदा होगा ब्रियते थे संसरित पैदा होगा मरेगा फिर संसार में घूमता रहेगा जन्म होने के चक्कर में पड़ता रहेगा स्रोत आदि में आपको बुद्धि करने का फल यह है अतः इसलिए आपको अपने अगर अमर होना चाहते हैं अपने स्वरूप में जाना चाहते हैं तो इनमें आपको बुद्धि को परिचय करना आवश्यकता है यही बताते अतः श्रोत्रादि स्त्रोत्राभिलक्षण जो श्रोत्रादि का भी स्रोत्रादि है तो उसको जानकर अमर होना है किसको जानना है श्रोत्रादि का भी हो स्रोत्रादि है जो स्रोत्र से स्त्रोत्र मनुष्य हो मनह गो बोलाना है अतः श्रोत्राधि श्रोत्राभिलक्षण जो स्त्रोत्राधिकारी स्त्रोत्राधि है वा स्वरूप ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा वो ब्रह्म ही आत्मा है आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है जो ब्रह्म है वही आत्मा है एक ही है हम ब्रह्मास्म श्रुति है इति वे ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा समझ करके यही आत्मा ब्रह्म है ऐसा जानकर अतिमुच्य पहले जानेगा उसके बाद परित्याग करना स्त्रोत्र आत्मभाव परिज्य अतिमुच्य का अतिमुच्य शब्द का अर्थात श्रोतरादि आत्मभाव परिज श्रोतरादि तो में जो बुद्धि हो रही थी उसको परित्याग कर उस आप स्वरूप को जाना मैं ब्रह्म हूं उस स्थिति में इनमें आत्मबुद्धि परित्याग करके ये श्रोतरादि आत्मभाव परिवर्जन भी जो लोग ऐसे कुशल लोग हैं श्रोतरादि में आत्मबुद्धि को परित्याग करने वाले कुशल तो लोग हैं ते ढीला उन्हीं को बुद्धिमान कहे कोई बुद्धिमान कहे जाते हैं जो श्रोत्रादि इंद्र ने ते, ते, दीरा, दीरा। दीरा बुद्धिमान। बुद्धिमान तो आपको बुद्धि को परित्याग जिन्होंने किया ये हो गया बुद्धिमान बाकी सब मूर्ख हैं है अति उच्च धीरा धीरा का बुद्धिमान कौन बुद्धिमान हुए जो श्रोत्रादि में आपबुद्धि को परित्याग कर बैठे हुए हैं वो धीम पुरुष हैं बुद्धिमान हो गया है धीमंत बुद्धिमान नई विशिष्ट धीमं धीमत्वंतरेण श्रोत्रादि श्रोत्रादि आप सत्या परिचर्ग अरे विशेष बुद्धि के बिना युवक विशेष तो बुद्धि प्राप्त किए बिना श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि परित्याग करना इतना सरल रहेगा इसलिए निरंतर परमात्मा के शरण में रहे गीता के प्रश्न अध्याय में रहा है तेषा सतत भजताम भजता प्रीतिपूर्वकम ददानी बुद्धि योगम तम ए रम जो तो निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं जो लोग तेसा सतत युक्ता लगे हैं जैसे यह कहानी व्यक्ति विषय चिंतन में लगा हुआ होता है उसी प्रकार मेरे ही चिंतन में जो डूबे हुए हैं जो लोग जैसा सत्यम भजन प्रीतिपूर्वकम जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं दिखाओ के लिए नहीं बनाओ के नहीं वास्तव में भजन करते हैं तो मेरा भी कोई कर्तव्य हुआ उनके लिए तो मैं क्या करता हूं ददा बुद्धिम मैं बुद्धि हो देता हूं सब बुद्धि देता हूँ बाकी बुद्धि मिलेगा मिल जाएगी तो मेरे प्राप्त होता हु है ये राम उपयान देते, जिस बुद्धियोग से दे राम उपय दी ये मेरे को प्राप्त हो जाते है बुद्धियोग देता हूं भगवान के भजन करने वाले के पास बुद्धि हो जाए भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं अच्छी बुद्धि से अच्छे काम करेगा अच्छा काम कर सकता भाव बन जाएंगे ऐसा है तो यहां भी ये बोलते हैं नहीं विशिष्ट धीमत्वंतर स्क्रोत्रादिभाव सत्य करते थे विशिष्ट बुद्धि के बिना या सामान्य बुद्धिमान बुद्धि वाले व्यक्ति का हम नहीं कर सकते काम नहीं कर सकते उसके बिना श्रोत्रादि दि में आत्मबुद्धि के पर्याग करना संभव नहीं है सक्या नहीं है कुछ है विशेष बुद्धि चाहिए उसके लिए प्रभु का भजन करना आवश्यक है गीता के दसम अध्याय का श्लोक को याद करना चाहे तेम सतारा भजता प्रीतिपूर्वकम ददाउ बुद्धि योगम तम एरम प्रत्यय आगे प्रत्यास्मान अमृता भवन इतना शुद्धि रह गई उसके लिए बोलते हैं प्रत्येक प्रत्य माने व्यावृत्य अलग होकर के किसे अलग होता है कभी तो यह शरीर में जो अहम भाव और ममो भाव यह दोनों होता है कभी मेरे शरीर में दर्द है कहते हैं कभी मैं दुखी हूं मैं रोगी हूं होता है कभी मेरे शरीर में रोग है कहता है यह शरीर में अहम भी होता है ममो भी होता है दोनों होता है कभी अहम बुद्धि कभी मनोबुद्धि दोनों तो और अपने से भिन्न में मनोबुद्धि होती है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है इसमें तो दोनों दो बुद्धि दो है अहम बुद्धि भी है मनोबुद्धि भी है तो बाकी में मेरा मेरा देश मेरा गांव मेरा हम संबंधित हम होता रहता है संबंधित होता है तो प्रत्याराय व्यावृत्य अस्त होता पुत्र पुत्र कलत्र बंधुशो जो अस्मार्थ लोग क्या है वृत्य अस्मार्त लोग अस्मार्त लोग मित्र कलित्र बंधु ये जितने भी अपने को बनाने वाले को बंधु बोलते हैं बंदा बंद रहे हाथों से बंधु बनता है हम जिसको दोस्त दोस्त बोलते हैं ना आप और संस्कृत के शब्दों से कहें तो दुष्ट शब्द का दोस्त बना हुआ है दुष्ट शब्द है अपभ्रंश होकर दोस्त बन गया कोई होते हैं धोका देने वाले जिसको दोस्त बोलते हैं तो ये इन में जो अहम भाव और मनोभाव है किस में अस्पार जो अगर धन लोग मित्र कलत्र बंधु शुभ महाम भाव समभाव लक्ष्मण मम्म अहम व्यवहार दो व्यवहार होता है इस शरीर में दोनों व्यवहार होता है और अन्य में मम व्यवहार होता है बेरा यहां बेरा भी होता है गेरे शरीर में क्या है ऐसे आज मैं बीमार हूँ बोलता है कभी मेरा शरीर बीमार है बोलता है या मई भी होता है गेरा भी होता है इसमें बाकी में मेरा ये मेरा मेरा मेरा कभी कभी तो ये मई को आगे पहुंचा देता है भैंस मर जाती है वो बोलते हार में मर गया ये मई को बाहर भी पहुंचाता तो है डर गई भैंस डेदी भी खरीद के लाए मर गए तो बोलते हाई में मर गया ऐसा क्यों होता है तो ये इसमें जो मामा, अहम और मामा भाव है यह त्याग में ही अस्पान लोदा प्रत्यक्ष से अलग होना यह होता है ये कहा मनोह भार समहार लक्षणात्त तो सर्व इच्छा भुतवा इत्यार्था सभी इच्छाओं का त्यागना चाहिए लोके शा भित्तेष्ण पुत्रेश सारी जितने भी इच्छाएं हैं इच्छा को यहाँ बोलते हैं दुनिया भर की इच्छाएं पैदा होती है किन्तु सबका समेता हुआ तीन इच्छाओं पुत्रेश लोकेश भित्तेषण करके बोला हुआ है सभी ये सभी इच्छाओं से मुक्त हो होता हुआ मुक्त होकर के अमृता भवंती ये अमर हो तीनों रक्षाओं से रही तो होने पर अमर हो जाते हैं ऐसा कहा मैंने अमृत अमर अमृता माने अमर धर्म थी पहले मत धर्म वाला अपने को मानते थे अब मान्यता बदल जाती है अपने को अजर अमर समझ जाते हैं ये आता है। भावना बदलनी है आप नहीं बदलेंगे आप वही जो तो अभी मरने वाला समझ रहे हैं आप वही है आ जा तो अमर समझेंगे भावना बदलनी है और क्वेश्चन यही है क्योंकि वृत्ता में कहा है उस तो आत्मतत्व को यदि चाहे तो कहा न कर्मा न प्रजया घने न त्यागे न्याय तत्व नाम से वृत्ता शब्द तो कर है कर्म से वो आत्मतत्व मिलने वाला नहीं न कर्माके से कर्मा अयम लोगों जाइए और कर्म से भी इस की जीतना है पुत्रेरा तो अयम लोगों चाहिए अगर ये लोग जीतना है तो संतान पैदा करे पुत्रेश करे पुत्रेश पैदा करे और कर्णा तो कृ लोगए सर्वलोक जितना हो तो कर्म करे और विद्या देवल उपासना करे प्रम्भ आदि की प्राप्ति करनी हो तो ऐसा आया यहां को निषेध किया न करना आत्मलोक की प्राप्ति तो नहीं तीन लोग की प्राप्ति के साथ उन दूसरे ही है पुत्र कर्म विद्या में उपासना तो दूसरे हैं अन्य लोग की प्राप्ति यहां को न कर्म से आत्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी न प्रजया संतान शैली में न धन है न धनशैली में क्या न एक अमृतत्व एक मुमुक्षल कुछ मुमुक्ष लोग जो थे ये लोगों ने त्याग के माध्यम से ही उसको प्राप्त किया हाँ स्वरूप प्राप्त किए लोकेश्वर बितेष्वर पुत्रेश्वर आदि त्याग इत्याग से ही प्राप्त किया है ऐसा और कठोरपरिषद में कहेंगे पराण सिखाणी व्यक्ति इंद्रियों को स्वाभाविक परमात्मा ने वह बनाया हुआ है तस्मात्म पश्य नाम ये इंद्रिया बाहर देखने के लिए बाहर के विषय ग्रहण के लिए बनाई गई है जो तो विषय लोगों को होगा वो इंद्रियों के साथ ज्यादा प्रेम करेगा ये तो विषयों के ज्ञान के लिए है विषय भोगने के लिए इंद्रियां है तो पुराने लिखाने की व्यक्ति उस परमात्मा ने इंद्रियों को को बना दिया और हिंसा पैदा किया किसके लिए ऐसा किया हुआ तो सबके साथ मुक्त हो जाए परमात्मा कोई डर है क्योंकि लोक सृष्टि उन्हीं का है तो विषभ वृक्षों में संपर्क स्वयं क्षेत्र में सांप्रथम जहर का पौधा भी किसी ने लगाया हो स्वयं उसको काटने में असमर्थ रहता है दया आ जाती तो लोग बनाया है तो उसका नाश नहीं करना चाहता प्रभाव तो फिर तो पायण दिखानी बच्च स्वयं तस, तस्मा परायण का सित अंतरात्मा अंतरात्मा कोई इंद्रिया को देख नहीं सकती इंद्रियों का विषय नहीं हो वो तो श्रोता का भी स्रोत्र है मन का भी मन है सुन इंद्रियों का विषय नहीं होगा कोई तो इंद्र को भी जानने वाला है इंद्रिय जिसके विषय बनते हैं ऐसी प्रक्रिया है। कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा कोई धीर पुरुष होगा उस आत्मा को जानता है वह एक लव के अर्थ कर कोई धीर पुरुष जान तो सकता है मौन होगा आवृत चक्ष अंतत्न ऐसा था। जो इंद्रियों को बहिर्भुखता बा, से समेट करके जो अंतर्मुखी बना दिया हो जिसने अंतर्मुखी आया हो इंद्रियों को वैर मुखी वृत्ति शाकर अंतर्मुखी वृत्ति में लाया हो ऐसे दीर्घुरुषी उत्साह तत्व को प्राप्त कर सकता है एक इसी परीक्षा के लिए परमात्मा ने वैर मुख बना दिया ये कहा है आवृत चक्ष आवृत परिसर का आगरते आगरते और इसी प्रबल से अगला मंत्र आता है यदा सर्वे प्रमुख चंते कामा से हृदय स्थित अत्र संस्कृति जितने भी कामनाएं हैं मन में जो आश्रित कामनाएं हैं इच्छाएं जितने भी हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहिए जितना मिले और और और और, और ये जो तो इच्छाएं रखती है तो यदराशे प्रभु चंदे कामाय से हृदय स्थित जो अंतकरण में आश्रित जितने भी इच्छाएं हैं वाषण हैं, सब जिस काल में समाप्त तो हो जाती सब कामनाएं समाप्त तो हो जाती सारी कि अथ मत्यो अमृतो भवती उसी काल में जो मत्य मानता था उसी काल अमर तत्व को मानता जाता है अत्र ब्रह्म इसी शरीर में जाते हैं जैसे ब्रह्म का प्राप्त कर लेता है ऐसा परमुष का वाक्य है अत्र ब्रह्म इत्यादि स्थिति ज्ञापन इत्यादि स्थित से सिद्ध होता है उस परमात्म तत्व को जानने वाला अमर हो जाता है अथवा अथवा ये दूसरा अर्थ करते हैं अथवा अतिमुच्च यदि आ जाएगा यशाते आवश्यक सिद्धा तो अतिमुच्य पहले आया फिर प्रतीस्त लोग दूसरा शब्द है दो शब्द है तो अथवा यह अर्थ करना अतिबुच्च शब्द के द्वारा ही यह अर्थ निकल जाएगा तीनों अच्छाओं का परिग सिद्ध हो जाएगा लोकेश्वर पित्रेश पुत्रेश सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी जितने के द्वारा होने से त्याग सभी यो का त्याग सिद्ध होने से असमान्योगा प्रत्यक्ष शरीर को छोड़ करके या था विधेयक की अवस्था को लेना जीवन मुक्ति अवस्था में तो सभी युषाओं को प्रत्याग कर दिया उसने और कैवल्य मुक्ति अवस्था जो विदेह मुक्ति करते हैं उस अवस्था में इस शरीर से अलग होता है अस्मात्त्य अस्म शरीरा प्रेत मनु मृत्वा अमरग अमृता होती लज्जाई अमर हो जाते हैं एक कारण मृत्वा मृत्थ कहा मृत्वादी विदेह मुक्तिर्वक्षिता विदेह मुक्तिवक्षि मृत् सर कित ये शरीर को पर्याग करके अमर हो जाते याद लेना है तो मृत्यु आश्रम कहा था विदेहमुक्ति और अति कहा था जीवन जीवनमुक्ति ये वेद करना, करना। था विदेह विधेयमुक्तिरोक्षिता प्रार्वत तो रोग क्षय शरीरांतर शरीरांतर उत्पादे कारधारा जो प्रारत कर्म जितना था, था, था।, तो था भोक्षाश हो गया उसका पूरा जीवन में भोगिकाश होने पर अन्य शरीर के उत्पादन करने पैदा करने कारण नहीं है क्योंकि कारण बहुत संचित कर्म होते थे संचित कर्म ज्ञान के द्वारा लय हो गया विलय हो गया सब सब समाप्त हो गया ज्ञान के द्वारा प्रारंभ कर्म भोग से समाप्त कर दिया आदानी कर्म क्रियमाण कर्म उसको पुष्कर के समान लिपते ही नहीं होते हैं इसलिए विदय और मुक्ति निश्चित है अवश्यम भावी में विदेश मुक्ति क्या उस विद्वान की आत्मविता की मुक्ति अवश्यम बना दिया ऐसा बताया समय हो गया है बाकी क्ष ओ आयु भाग सरसोंद्रियामंत्रो मन महान मान ब्रह्मया कर्मोदर्णस्वणा दे श्रमानशे मैशंत ते मत ओम शांति शांति